डायरी और डायरी के लेखक ही निश्चित रूप से काल्पनिक हैं। फिर भी यह स्पष्ट है कि इन नोटों के लेखक के रूप में ऐसे व्यक्ति न केवल हो सकते हैं बल्कि सकारात्मक रूप से हमारे समाज में मौजूद हो सकते हैं जब हम उन परिस्थितियों पर विचार करते हैं जिनके बीच में हमारा समाज बनता है मैंने जनता के दृष्टिकोण को अधिक स्पष्ट रूप से उजागर करने की कोशिश की है जो आमतौर पर किया जाता है हाल के दिनों के पात्रों में से एक वह अभी भी एक पीढ़ी के प्रतिनिधियों में में से एक है। इस टुकड़े अंडरग्राउंड को, को समझाने की कोशिश करता है जिसके कारण उन्होंने अपनी उपस्थिति बनाई है और हमारे बीच में अपनी उपस्थिति बनाने के लिए बाध्य है दूसरे टुकड़े में इस व्यक्ति के वास्तविक नोटों को उसके जीवन में कुछ घटनाओं के विषय में जोड़ा जाता है एथोर का नोट मैं एक बीमार आदमी हूं